बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं एक प्रश्न दो तीन मित्रों ने पूछा है और स्वाभाविक है कि आपके मन में भी उठे योग ऊर्धव गमन की पद्धति ऊर्जा को शक्ति को ऊपर की ओर ले जाना और लॉस्य की पद्धति ठीक विपरीत मालूम पड़ती है ऊर्जा को नीचे की ओर नाभि की ओर लाना है तो प्रश्न उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि उन दोनों पद्धतियों में कौन सी पद्धति सही है हमारे मन में ऐसे प्रश्न इसीलिए उठते हैं कि हम चीजों को तत्काल विपरीत में तोड़ देते हैं विरोध में तोड़ लेते और हमारे मन में ख्याल ही नहीं आता कि विपरीत के बीच भी एक सामंजस्य लाओस से उसी की ही बात कर रहा है इसे ऐसा समझे ये विपरीतता दिखाई पड़ती है लाओस से कहता है कि मस्तिष्क से जीवन ऊर्जा को वापस नाधी के पास ले आना नाभी के पास आते ही अस्तित्व से मिलन हो जाएगा योग कहता है ऊर्जा को काम केंद्र से मूलाधार से उठाकर कर सहस्त्रार्थ तक मस्तिष्क तक लाना है और सहस्त्रार्थ के पार जाते ही विराट से मिलन हो जाएगा ये दो अतियां हैं और दोनों अतियों से छलांग हो सकती है लेकिन मध्य से कहीं भी छलांग नहीं हो सकती ये दो छोटे या तो बिल्कुल नीचे के केंद्र पर समस्त ऊर्जा को ले आए तो आप छलांग लगा सकते हैं या तो सबसे ऊपर के केंद्र पर ऊर्जा को ले जाए तो भी छलांग लगा सकते हैं लेकिन एक बात में योग और लाव से दोनों सहमत सहमतें कि ऊर्जा बुद्धि पर नहीं रुकनी चाहिए या तो बुद्धि से नी पर आ जाए या बुद्धि से सह पर चली जाए बुद्धि पर नहीं रुकनी चाहिए बीच में दोनों ही अतियो से जिस जगत में छलांग लगती है वो एक ही है तो तीन बातें एक तो जो विरोध हमें दिखाई पड़ता है वह हमें इसीलिए दिखाई पड़ता है कि हम विरोध के बीच भी एक सामंजस्य से इसे समझ नहीं पाते पानी को हम पानी से छुटकारा दिलाना चाहें तो या तो उसे शून्य डिग्री के नीचे तक ठंडा कर देना चाहिए ताकि वो बर्फ बन जाए और या 100 डिग्री तक गर्म कर देना चाहिए ताकि वो भाप बन जाए दोनों ही स्थितियों में पानी पानी नहीं रह जाएगा दोनों स्थितियों में छलांग लग जाएगी पानी कुछ और हो जाएगा या तो मनुष्य की ऊर्जा पहले केंद्र पर आ जाए या अंतिम पर दोनों से छलांग लग जाएगी और ज्यादा कठिन होगा समझना ये कि ऊर्जा वर्तुलाकार होती है सर्कुलर होती है जगत में कोई भी एनर्जी सीधी नहीं चलती वर्तुल में चलती है। असल में ऊर्जा के चलने का मार्ग ही सदा वर्तुलाकार होता है अगर हम एक वर्तुल खींचे तो जिस बिंदु से मैं वर्तुल को शुरू करूं वही बिंदु अंतिम भी होगा जब वर्तुल पूरा होगा तो जहां नाभि केंद्र से छलांग लगा के व्यक्ति पहुंचता है वहीं सहस्त्रार से भी छलांग लगा कर पहुंचता है नाभि केंद्र से वर्तुल शुरू होता है सहस्त्रार पर वर्तुल पूरा होता है दोनों से छलांग लगा के व्यक्ति वर्तुल के बाहर हो जाता है इसलिए नाभि और सहस्त्रार बिल्कुल दूर दिखाई पड़ते हैं हमें क्योंकि हमारे लिए नाभी पेट में है कहीं सहस्त्रार मस्तिष्क है कहीं और दोनों के बीच सीधी रेखा खींचे तो बड़े फासले पर है लेकिन इस शरीर की चर्चा ही नहीं हो रही है इससे जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर में नाभी और सहस्त्रार निकटतम बिंदु है अगर हम वर्तुल बना लें तो निकटतम हो जाएंगे अगर हम सीधी रेखा खींचे तो दूर हो जाएंगे इस शरीर में हम सीधी रेखा खींचते हैं तो दूर मालूम पड़ते हैं लेकिन सूक्ष्म शरीर में वर्तुल निर्मित हो जाता है सूक्ष्म शरीर ऊर्जा शरीर है पदार्थ नहीं शक्ति का शरीर है वहां वर्तुल निर्मित हो जाता है ये दोनों छोर निकटतम है लाओ से कहता है पहले छोर पर लौटाओ योग कहता है अंतिम छोर पर चले जाओ और दो तरह के व्यक्ति हैं इसलिए दोनों ही बातें उपयोगी हैं कुछ लोग हैं जो पहले छोर पर लौटना बहुत मुश्किल पाएंगे विशेषकर पुरुष चित्त वाले लोग पहले पर लौटना बहुत मुश्किल पाएंगे इसलिए लाओ से स्त्री व्यक्तित्व की बात करता है पुरुष आगे बढ़ना चाहेगा पीछे नहीं लौटना चाहेगा लेकिन पुरुष के लिए मार्ग नहीं है सत्य तक पहुंचने का ऐसा नहीं है उसका मार्ग भी है लाव से उस मार्ग का प्रस्तोता नहीं लाव से स्त्री व्यक्तित्व का प्रस्तोता है वो कहता है पीछे लौट आओ जब छलांग ही लगानी है तो आगे बढ़ने का श्रम भी क्या करना है ये श्रम तो पीछे लौट के भी हो सकता है और ध्यान रखें, पीछे लौटने में श्रम नहीं पड़ता आगे जाने में श्रम पड़ता है पीछे लौटने में कोई श्रम नहीं पड़ता है क्योंकि आगे जाने के लिए शक्ति लगानी पड़ती है पीछे लौटने के लिए तो हम सिर्फ शक्ति लगाना बंद कर दें हम तत्काल पीछे लौटाते जो लोग सरल हो सकते हैं बिना साधना किए से का मार्ग उनके लिए जो सरल भी नहीं हो सकते बिना साधना किए योग का मार्ग उनके लिए इसलिए जान के हैरानी होगी कि भारत ने योग की इतनी बड़ी परंपरा पैदा की विराट परंपरा पैदा की बड़ी साधना के सूत्र खोजे लेकिन भारत में इस इतनी लंबी परंपरा के बीच भी इस चित्त की कोई चिंता नहीं की गई ये अधूरी है बात और इसलिए जैनों के 24 तीर्थंकर पुरुष हैं हिंदुओं के अवतार पुरुष हैं बुद्ध पुरुष हैं हिंदुस्तान में एक भी स्त्री अवतार और तीर्थंकर नहीं वरुण मान्यता तो ऐसी बन गई धीरे धीरे बनी जाएगी अगर पुरुष के चित्त का हम मार्ग चुनेंगे तो ये मान्यता बन जाएगी कि स्त्री की देह से मोक्ष नहीं हो सकता है जैन मानते हैं कि स्त्री की देह से मोक्ष नहीं हो सकता स्त्री को पहले एक जन पुरुष का लेना पड़ेगा और तभी मोक्ष हो सकता है इस तरह का इस तरह का ख्याल है मुझे तो लगता है एकदम ठीक है कि जनों में एक तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष नहीं थे स्त्री थे मल्लीबाई उनका नाम था लेकिन जैन ये मान नहीं सकते हैं कि स्त्री भी मोक्ष पा सकती है इसलिए मल्लीबाई का नाम मल्लीनाथ कर दिया स्त्री को पुरुष कर दिया स्वेतंबर और दिगंबरों में बुनियादी झगड़ों में एक झगड़ा ये भी है स्वेतंबर मानते हैं कि वो मल्लीबाई ही थीं और दिगंबर मानते हैं वो मल्लीनाथ थे ये झगड़ा बहुत अनूठा है एक व्यक्ति के संबंध में झगड़ा कि तो वो स्त्री था या पुरुष था लगता है ऐसा है कि वो स्त्री ही रहे होंगे लेकिन जो परंपरागत दृष्टि है वो ये स्वीकार नहीं कर सकी कि स्त्री के शरीर से मुक्ति कैसे हो सकती है असल में सारी धारा पुरुष के चित्त की है लाव से स्त्री चित्त की बात कर रहा है लाओ से कहता है साधना करके अगर सरल होना पड़े तो वो सरलता बड़ी जटिल हो गई अगर मुझे सरल होने के लिए भी प्रयास करना पड़े तो वो सरलता सरलता न रही। सरलता का मतलब ही यह है कि जो मुझे कुछ ना करना पड़े और उपलब्ध हो जाए सहज का अर्थ ही यही होता है कि मुझे कुछ करना ना पड़े और उपलब्ध हो जाए अगर करके उपलब्ध हो तो सहज कहना व्यर्थ है तो लाओ से दूसरे अति का पोषक है ये दोनों अतियां अधूरी है लेकिन दोनों अतियां सत्य पर पहुंचा देती छलांग अति से ही लगती है द एक्सट्रीम पॉइंट वहीं से छलांग लगती है अगर आप पुरुष की ही यात्रा में पड़ गए हैं तो फिर पूरी तरह पुरुष ही हो जाएं, तो पुरुषार्थ को उस जगह तक ले जाएं कि जिसके आगे जाने की जगह ना रहे वहां से छलांग हो जाएगी अगर आप सहजता के ही आनंद को अनुभव करते हैं तो इतने सहज हो जाएं कि साधना मात्र व्यर्थ हो जाए तो उसी सहजता से छलांग लग जाएगी जो लोग पुरुषार्थ का मार्ग पकड़ेंगे ऊर्ज ग उनकी भाषा होगी ऊपर उठना वो कहेंगे इसलिए वो जो प्रतीक सुनेंगे, वो प्रतीक होगा लपट का आग का आग सदा ऊपर उठती चली जाती कुछ भी करो कहीं भी जलाओ आग धाकती है ऊपर की तरफ इसलिए भारतीय प्रतीक है अग्नि लाओसे ने जो प्रतीक चुना है वो है जल का वो कहता है पानी की भांति हो जाओ नीचे और नीचे सबसे आखिरी गड्ढा चुन लो जिसके नीचे कोई जगह ना हो वहां बैठ जाओ सहजता अंत में बैठ के ही उपलब्ध हो सकती है जो आदमी ऊपर उठना चाह रहा है वो सहज नहीं हो सकता ऊपर उठने में संघर्ष होगा प्रतियोगिता होगी पीछे बैठने की कोई प्रतियोगिता नहीं अगर आप कहते हैं मैं सबसे पीछे बैठना चाहता हूं तो कोई शायद भी आपसे प्रतियोगिता करने आए लाओस से कहता है ऐसे हो जाओ कि लोगों को पता ही ना चले कि तुम हो भी तो अंतिम गड्ढा खोज लो निम्नतम जो जगह हो जहां कोई जाने को राजी ना हो जहां लोग जूते उतार देते हो वहीं बैठ रहो, किसी पद की खोज ही मत करो ऊपर जाने की बात ही मत सोचो वो भाषा ही गलत है लाओस से ठीक कहता है जो लोग पानी की भांति हो सकते हैं वे भी वहीं पहुंच जाएंगे असल में प्रथम और अंतिम मिल जाते हैं एक जगह एक बिंदु पर प्रथम भी अनंत का छोर है और अंतिम भी अंत का छोर है प्रथम और अंत प्रथम और अंतिम एक ही चीज के दो नाम है यात्रा पर निर्भर करता है अगर आप पीछे लौट कर आए तो उसे कहेंगे प्रथम अगर आप घूम कर पूरा चक्कर लगा कर आए तो कहेंगे अंतिम तो योग कहेगा ऊपर अल्लाह से कहेगा नीचे योग और लाव से में योग और ताओ में वो जो जीवन का परम द्वंद है वो जो जीवन कि पोलर डुअलिटी है उसकी अभिव्यक्ति है इसलिए इसमें चिंता ना लें जो प्रीति कर लगे उस चुन लें जो प्रीति कर लगे और सदा ध्यान रखें कि जो आपको प्रीति कर लगे वही आपका मार्ग है कोई कितना ही कहे जो आपको प्रीति कर न लगे वो आपका मार्ग नहीं अपने मार्ग पर भटक जाने से भी आदमी पहुंच जाता है दूसरे के मार्ग पर न भटके तो भी कभी नहीं पहुंचता है उसका कारण है क्योंकि जो हमारा स्वभाव है हम उसी से पहुंच सकते हैं तो दूसरे का कभी आकर्षक भी लगे प्रभावी भी करे तब भी भीतर पूछ लेना चाहिए कि मेरे अनुकूल है या नहीं क्योंकि कई बार प्रतिकूल बातें भी आकर्षक लगती है अनुकूल ना हो तो भी कई बार तो इसीलिए आकर्षक लगती हैं कि प्रतिकूल है अनजानी है अपरिचित सदा अपनी प्रकृति को ध्यान में रख लेना जरूरी है अगर आपको लगता है कि मैं अंतिम बैठने में भी राजी हो सकता हूं जरा भी पीड़ा ना होगी यही मेरे लिए सुगम है अगर आपको लगता है कि बिना आक्रमण किए ग्राहक होकर भी मैं सत्य को पालूंगा मैं सत्य को खोजने ना जाऊंगा सिर्फ अपने द्वार खोलकर बैठ जाऊंगा प्रतीक्षा करूंगा अगर इतना धैर्य हो धैर्य स्त्रीण गुण अध्यय पुरुष का गुण अगर इतना धैर्य हो कि द्वार खोलकर प्रतीक्षा की जा सके अनंत तक प्रतीक्षा करने की सामर्थ हो तो इसी क्षण द्वार पर सत्य उपस्थित हो जाएगा लेकिन अगर प्रतीक्षा करने की बिल्कुल साहस ही ना हो और दरवाजे पर बैठकर भी अधेरी ही जाहिर करना हो तो उससे बेहतर यात्रा पर निकल जाना है क्योंकि दरवाजे पर भी खड़े रहे और अधेरी भी जाहिर करते रहे और प्राण बेचैन रहे तो एक भीतरी यात्रा भी चलती रही और यात्रा नहीं की तो एक भीतर कष्ट और संघर्ष और दुविधा बन जाएगी इसलिए प्रत्येक को समझ लेना चाहिए और दो ही विराट मार्ग हैं। एक मार्ग है जिसे लाव से स्तृण मार्ग कहता है और एक मार्ग है जिसे वो पुरुष का मार्ग कहता है लाव से की अपनी पसंद स्त्रीण मार्ग की है और उन सभी लोगों की पसंद होगी जिन्हें अहंकार में रस नहीं उनकी सभी की पसंद होगी इसलिए अगर लाओ से कहानियाई मिलेगा तो हमारे योगी जैसा अकड़ा हुआ नहीं मिलेगा अति विनम्र होगा उसकी विनम्रता लेकिन सहज होगी वो भी थोपी हुई नहीं होगी वो भी चेष्ट नहीं होगी हमारा योगी अगर विनम्रता भी दिखाए तो वो आरोपित होगी उसका कारण ही तो उसका मार भी असल में अहंकार का है और विनम्रता वो नाहक थोप रहा है वो झंझट में पड़ रहा है विपरीत मार्ग की बात सोच रहा है आग की तरह का रास्ता चुना है और पानी की तरह होने की कोशिश कर रहा है वो दिक्कत में पड़ेगा उसकी विनम्रता झूठी होगी उसने मार्ग चुना है अहम ब्रह्मास्मी का वो उस यात्रा पर निकला है कि एक दिन कह सके कि मैं ब्रह्म हूं लाओसे का मार्ग है एक दिन कह सके कि मैं हूं ही नहीं ये साफ ख्याल में हो तो कोई भी मार्ग पहुंचा देगा या तो अहंकार को इतना बड़ा करो कि एक्सप्लोड हो जाए इतना फैलाओ फुग्गे को कि फूट जाए हालांकि फुलाने वाला ये सोच के नहीं फुलाता है कि फूटेगा वो सोचता है बड़ा कर रहा हूं लेकिन फुग्गे को फुलाए चले जाओ फुलाए चले जाओ उसकी एक सीमा है तुम फुलाने के लिए फुला रहे हो कोई फिक्र नहीं लेकिन फुग्गा अपनी सीमा पे आएगा और फूट जाएगा और हाथ खाली रह जाएंगे कोई हज नहीं अगर अहंकार में ही रस है तो फिर छोटे मोटे अहंकार से राजी मत होना फिर अहंकार को इतना फुलाना कि पूरा ब्रह्मांड बन जाए तो फूट जाएगा जिस दिन कोई कह सके अहम ब्रह्मास् उसी दिन अहंकार फूट जाएगा और या फिर अहंकार को भरोही मत उसमें जो थोड़ी बहुत और हवा हो उसको भी निकाल दो लाउस से कहता पीछे लौटाओ ख्याल ही छोड़ दो इसे भरने का क्योंकि जो फूट ही जाना है उसके लिए मेहनत क्या करनी लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना मेहनत के राजी न होंगे लाउस से का एक्सेस हुआ लिह तजू लिह तजू से किसी ने जाके पूछा कि हमने सुना है कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर और ज्ञान को उपलब्ध हो गए और हमने सुना है कि कोई योगी मंत्र का जाप करके और वृक्ष के नीचे बैठकर जाप से सत्य को उपलब्ध हो गया ली तजु तुम्हारा क्या ख्याल है तू ली ने कहा जहां तक हम समझते हैं मंत्र करना साधना करनी योगासन करना ये उन लोगों के काम है जो बिना किए नहीं रह सकते हैं लेकिन असली बात ये नहीं है कि बुद्ध साधना करके पहुंच गए बुद्ध बैठ गए इसलिए पहुंच गए असली बात बैठ गए इसलिए पहुंच गए कोई योगी मंत्र पढ़ता रहा और पहुंच गया मंत्र असली चीज नहीं है बैठ गया इसलिए पहुंच गया मंत्र को बहाना है क्योंकि वो खाली नहीं बैठ सकता इसलिए मंत्र पढ़ता रहा ली तजो ये कह रहा है कि जो भी पहुंचे हैं वो इसलिए पहुंचे हैं कि वो सब छोड़ के बैठ गए अब कुछ लोग हैं जो बिल्कुल छोड़ के बैठ सकते हैं जो मंत्र भी ना पढ़ेंगे क्योंकि तो मंत्र भी यद अंत व्यर्थ है नक परेशानी उठा रहे हैं। उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ बैठ जाएं, कुछ भी ना करें लेकिन बड़ा कठिन है कुछ भी ना करना वो लाओ से का ख्याल समझ में आ जाए तो कुछ न करना इतनी सरल बात जैसी मालूम पड़ती है इतनी सरल नहीं सर्वाधिक कठिन है मंत्र तो बच्चे भी पढ़ सकते हैं असल में बच्चों को अगर मंत्र न दिया जाए तो उनको बिठाया ही नहीं जा सकता है। मंत्र कुछ भी हो चाहे खिलौना हो चाहे कुछ हो मंत्र कुछ देना पड़े उनको तो वो बैठ सकते नहीं तो बैठ भी नहीं सकते बेचैनी इतनी ज्यादा है तो हम भी एक आदमी माला लेके फेरने बैठ जाता है ये सिर्फ बैठने का बहाना है माला तो सिर्फ इसलिए कि आप बिना माला के नहीं बैठ सकते अभी भीतर का बच्चा है वो बेचे वो कहता कम से कम गुरिये ही फिराए कुछ होना तो चाहिए मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं ध्यान करेंगे लेकिन कुछ बताइए कि करें क्या अगर उनसे कहो कि कुछ मुझबत करो यही ध्यान है तो वो कहते हैं कि ये कैसे होगा कुछ तो सहारा चाहिए सहारा का मतलब यह है कि उन्हें कुछ करने को बहाना चाहिए राम राम जपें माला फेरे कुछ भी करें करें तो वो बैठ सकते हैं ली तजू कहता है असली उपलब्धि तो बैठने से होती ये तो बहाना है आप खाली नहीं बैठ सकते तो हम कुछ पकड़ा देते हैं कि इसको करके बैठे रहो अगर बिना ही कुछ किए बैठ जाते तो इतनी भी मेहनत ना उठानी पड़ती उपलब्धि हो जाती लेकिन बैठना सिर्फ बैठ जाना है बड़ी बड़ी घटना है बड़ी हैपनिंग है बड़ी हैपनिंग है एक क्षण को भी कोई सिर्फ बैठा रह जाए उसका मतलब है कोई गति ना रही मन में कोई चंचलता ना रही कोई यात्रा ना रही कोई गंतव्य ना रहा शक्ति अपने में ठहर गई और रुक गई सब मौन और शांत हो गया अधिकर्श जहाँ से हम आए थे उसी केंद्र पर वापस पहुंच गए विलीन हो गए अपने में ही एक क्षण को भी ये घटना घट गट जाए तो वही क्षण सत्य का क्षण है द मूमेंट ऑफ ट्रेथ वही क्षण ये दो तरह से घट सकता है ये आप पर निर्भर करता है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 उनको दिशा ही नहीं मालूम पड़ेगी कहां जाए क्या करें क्या हो जाए भटकेंगे वो भी एक ही परिधि पर निरंतर परिभ्रमण से चेतना विकसित होती है तो लाओस से कहता है कि ये जो नाधी का केंद्र है आपको पता चल जाए तो आपकी चेतना को एकाग्र गति मिल जाती है एक कंसेंट्रेटेड मूवमेंट आपकी चेतना फिर वहीं घूमती रहती लाओस से कहता है चलो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 आप यहां कुर्सी पर बैठे हुए हैं लाउस से कहता है कि आपके बैठने का ढंग कुर्सी पे गलत है इसलिए आप थक जाते अल्लाह से कहता है कुर्सी पर मत बैठो इसका ये मतलब नहीं कि कुर्सी पर मत बैठो नीचे बैठ जाओ अल्लाह से कहता है कुर्सी पर बैठो लेकिन कुर्सी पर वजन मत डालो वजन अपनी नाभी पे डालो अभी आप यही प्रयोग करके देख सकते हैं एम्फेसिस का फर्क है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 सांस छोड़े तो यही केंद्र नीचे गिरे तब एक सतत जप शुरू हो जाता है सतत जप सांस के जाते ही नाभी का उठना सांस के लौटते ना भी का गिरना अगर इसका आप स्मरण रख सके कठिन है शुरू में क्योंकि स्मरण सबसे कठिन बात है और सतत स्मरण बड़ी कठिन बात है आम तौर से हम सोचते हैं कि नहीं ऐसी क्या बात है मैं एक आदमी का नाम छह साल तक याद रख सकता हूँ ये स्मरण नहीं ये स्मृति इस है इसका फर्क समझने स्मृति का मतलब होता है आपको एक बात मालूम है वो आपने स्मृति के रिकॉर्डिंग को दे दी स्मृति रख ली आपको जब जरूरत पड़ेगी आप फिर रिकॉर्ड से निकाल लेंगे और पहचान लेंगे स्मरण का अर्थ है सतत कॉन्स्टेंट रिमेम्बरिंग आप जरा कोशिश करें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 अगर आप निरंतर प्रयास करें तो धीरे धीरे धीरे धीरे सेकेंड सेकेंड आपका स्मरण बढ़ेगा और जिस दिन आप कम से कम तीन मिनट सतत मुतबातिश एक क्षण को भी बिना चूके तीन मिनट कोई लंबा वक्त नहीं लेकिन जब प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि तीन साल से भी लंबा मालूम पड़ेगा एक दसे भी चूके नहीं तीन मिनट केवल तो आप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 लाउस से कहता है हर हालत में कुछ भी हो पहला काम नाभि पे लौटने का करें फिर दूसरा काम कुछ भी करें किसी ने खबर दी कि प्रीजन मर गए तो पहला नाभि पे जाएं और फिर इस खबर को ग्रहण करें और तब लाउस से कहता है कोई भी मर जाए चित्त पर कोई चोट नहीं पहुंचे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 कोई उपाय की ऐसी समर्पित अवस्था में व्यक्ति परम सत्ता को उपलब्ध हो जाता है। एक और मित्र ने पहले प्रश्न जैसा ही प्रश्न पूछा है तो लॉस से अक्रिया पर जोर दे रहा है और कृष्ण ने कर्म पर जोर दिया तो इन दोनों में कोई विपरीतता है या समानता है ये दो छोर हैं। लाओस से ये नहीं कहता कि कर्म मत करो लाओस से कहता कर्म करो लेकिन ऐसे जैसे कि नहीं कर रहे हो ऐसा यू आर नॉट डूइंग इट rather it is happening, हो रहा है इसे सांस चल रही है लो मत छोड़ो मत चलने दो ठीक ऐसा ही जीवन तुम अक्रिया न हो जाओ क्रिया जितनी होती है होने दो कृष्ण भी वही कहते हैं दूसरे छोर से वो कहते हैं कर्म करो कर्म से भागो मत लेकिन कर्ता को छोड़ दो ये भाव छोड़ दो कि मैं करने वाला हूं परमात्मा करने वाला है लाओस्य की व्यवस्था में परमात्मा की कोई जगह नहीं है क्योंकि वो कहता है इतना इशारा भी करना द्वैत है लाओ कहता है ये भी कहना कि परमात्मा करने वाला है इसमें तो कोई फर्क न पड़ा अपना अहंकार परमात्मा में स्थापित किया लेकिन करता कोई रहा हम ना रहे परमात्मा रहा लाओस कहता है करता कोई भी नहीं है क्रिया हो रही है ये थोड़ा कठिन है हमें आसानी पड़ती है कि हम करता नहीं कोई है नहीं परमात्मा करता है लॉजिक हमारा जारी रहता है तर्क हमारा जारी रहता है कि हम न रहे करता वो है करता लेकिन लाओस से कहता है उसको भी करता बनाने के उपग्रह में क्यों डालते हो जब तुम नहीं करता नहीं बनना चाहते जब तुम कर्ता बनने से कष्ट में पड़ते हो तो परमात्मा को भी क्यों कष्ट में डालते हो कोई करता नहीं क्रिया हो रही हवा के झोंके आते हैं और पत्ता हिल रहा है हवा के झोंके आते हैं और सागर की लहर उठ रही है और गिर रही है ये जगत जो है क्रियाओं का एक समूह कर्ता कोई भी नहीं अगर ये समझ में आ जाए तो क्रियाएं होने दो करने वाले भी तुम नहीं हो छोड़ने वाले भी तुम नहीं हो जो हो रहा है उसे होने दो और देखते रहो तो वही स्थिति बन जाएगी कृष्ण ने जो कही है कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू सब छोड़ शायद अर्जुन उतनी योग्यता का व्यक्ति नहीं था जितनी योग्यता का व्यक्ति लाओस्य के शिष्य होने के लिए होना जरूरी तो कृष्ण को कहना पड़ा कि तू परमात्मा पर छोड़ दे वही सब कर रहा है तू बीच में मत आ तू समझ कि वही करने वाला है तू तो निमित्त मात्र और ध्यान रहे अगर लाओ से होते कृष्ण की जगह तो अर्जुन को इतना लंबा उपदेश मिलने वाला नहीं था लाओ से पहले तो बात बोलते ही नहीं अगर बिना बोले कृष्ण समझ जाता तो ठीक था लि जो कहता है कि मैंने सुना है कि वे शिक्षक हैं जो बोलकर समझाते हैं और वे शिक्षक भी हैं जो बिना बोले समझाते हैं हमारा जो शिक्षक है वो दूसरे तरह का शिक्षक लीत जो वर्षों तक लाउस के पास था न उसने कभी सवाल पूछा और न लाउस ने कभी जवाब दिया कभी कोई आके पूछता था तो लीतजुए कोने में बैठ के सुनता रहता था वर्षों बाद लाउस ने खुद ली से पूछा कि तुझे कुछ पूछना नहीं ली ने कहा आपकी आज्ञा हो तो पूछू तो लाह ने कहा इतने दिन तक पूछाप बैठा रहा ने कहा कि आपके पास चुपचाप बैठकर इतना समझने को मिल रहा था कि बोल के मैंने बाधा न डालनी चाहिए बोलता तो बाधा पड़ती लाओसे ने कहा कि इसलिए अब मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पूछ सकता है जिसको बोलने से बाधा पड़ने लगी वो बोलने की बीमारी से मुक्त हो गया अब बातचीत हो सकती अब शब्द दिक्कत ना देगा जिसने शून्य में रहने का आनंद पा लिया अब उसे शब्द मार्ग से ना हटा सकेगा अब हम शब्द का आदान प्रदान कर सकते हैं लेकिन कृष्ण के सामने जो शिष्य है वो बहुत दूसरी तरह का है और क्षण भी बहुत और है युद्ध का क्षण है यहाँ बारह साल चुपचाप बैठा भी नहीं जा सकता पूरी परिस्थिति और है और अर्जुन को अगर लाओ से कहे कि कोई करने वाला नहीं जो हो रहा हो रहा है तो अर्जुन भाग जाए कोई करने वाला नहीं तो कोई भागने वाला भी नहीं वो भाग ही वो भाग जाए यद्यो भूल हो उसकी क्योंकि भागने में वो भागने वाला है वो उसकी भूल है वो सिर्फ अपने को धोखा दे रहा हम सब अपने को धोखा दे सकते है हम बड़े कुशल है हम बड़े कुशल है हम सब अपने को धोखा दे सकते अगर हमें भागना हो तो हम कहें भागने में हमारा हाथ ही क्या है? क्रिया हो रही हम सिर्फ साक्षी और हम भागेंगे क्रिया नहीं हो रही क्रिया नहीं हो रही अर्जुन की जैसी मनोदशा है उसमें अगर वो भागेगा भी तो करता रहेगा असल में वो करता होने के कारण ही उसको ख्याल आ रहा है भागने का कि मेरे प्रियजन हीन को मार डालूंगा तो पाप लगेगा मुझे पाप लगेगा इसलिए भागना चाहता है कृष्ण जो लड़ रहे हैं अर्जुन से वो इसलिए लड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तू तू तेरा ये जो ख्याल है कि तू कुछ करने वाला है ये गलत है और मैं जानता हूं कि अगर अर्जुन उस स्थिति में आ जाए और मैं को छोड़ दे और फिर धनुष्वान को रख के चला जाए तो कृष्ण आखिरी मनुष्य होंगे उसे रोकने वाले लेकिन वो जाना बड़ा और ढंका है मुझे एक लाओ से के अनुयायी का एक स्मरण आता है रामकान उनेजी नाम का एक बहुत बड़ा धनुर्विद हुआ अर्जुन की वजह से मुझे याद आ गया बहुत बड़ा धनुर्विद हुआ लाहौ से अनुयायी था वो कहता था तीर तो तुम चलाओ लेकिन हाथ की मसल ना हिले अगर मसल हिल गई तुम करता हो तीर तो तुम चलाओ लेकिन हाथ की मसल ना हिले क्योंकि मसल हिल गई तो तुम करता होगे फिर तुमने तीर चलाया बड़ी मुश्किल बात थी सम्राट को खबर मिली और उसने कहा कि उस उनेजी को बुला कर लाओ ये क्या पागलपन की बात है इतना हम समझ सकते हैं कि एक आदमी चलाते वक्त ये भाव रखे कि मैं निमित्त मात्र हूं ये भी हम समझ सकते हैं कि एक आदमी तीर चलाते वक्त अपने को कर्ता न माने क्रिया का साक्षी रहे लेकिन जब तीर चलेगा और धनुष उठेगा और प्रत्युंचा पर तीर चढ़ेगा और छूटेगा तो मसल तो चलेगी उन्हें जी बुलाया गया उन्हीं जी ने आके अपना धनुष्वान जब रखा तो सम्राट की पूरी सभा में कोई उस धनुषान को उठा भी नहीं सका तो इतना कुछ था कहते हैं वो अकेला आदमी था पूरे चीन में जो उस धनुष्मान को उठा सकता था उसने धनुष्मान उठा लिया उसने वान चलाया चढ़ाया सम्राट ने आकर उसकी मसल देखी वो ऐसी थी जिससे छोटे बच्चे का हाथ उसमें कहीं कोई मसल नहीं थी उन्हीं जी ने कहा इसलिए मैं कहता हूं कि मैं तीर नहीं चला रहा हूं तीर चल रहा है अर्जुन अगर ऐसी हालत में आ जाए और कह दे कि देखो मैं नहीं जा रहा हूं ये जाना हो रहा है तो कृष्ण भी उसे रोकेंगे नहीं लेकिन वो उस हालत में ना था असल में लाओस्य से शिष्य होने की अर्जुन की योग्यता न थी वो था छत्री पक्का पुरुष और से की सारी शिक्षा है स्त्रीन चित्त के लिए हम मान सकते हैं कि अर्जुन प्रतीक पुरुष है जैसा पुरुष होना चाहिए वैसा पुरुष इसलिए कृष्ण तक उसको उसको जोश चढ़ाने के लिए कहते हैं कि क्या तू नपुंसकों जैसी बात कर रहा है वो पुरुष को पूरा कपाने के लिए कि क्या लोग तुझे कायर कहेंगे पीढ़ियां दर पीढ़ियां लोग तुझे कहेंगे तू कायर था नपुंसक था क्लीब था ये सब चोटे उसके पुरुष के लिए उसका पुरुष खड़ा हो जाए और वो कहे क्या बात करते हो वो अपना गांधी उठा ले और युद्ध पर उतर जाए लाव से की सारी शिक्षा स्त्रंजित के लिए है तो ये शिक्षा का जो जो विद्या जो शिष्य है वो बुनियादी रूप से अलग है पर बात वही है चाहे कोई अपने अहंकार को परमात्मा के लिए विसर्जित कर दे कर्म करता रहे और करता न रह जाए या तो लाव से कहता है अक्रिया को समझ ले कि सब क्रियाएं हो रही है मैं करने वाला हूं ही नहीं तो लाओस से यह भी नहीं कहता कि कर्म करता रहे ये भी क्या कहना है कर्म होता रहे होता हो तो होता रहे ना होता हो तो ना हो रुकता हो तो रुक जाए चलता हो तो चलता रहे मैं मैं कोई हूं ही नहीं बीच में पढ़ने वाला लेकिन इससे यह मतलब नहीं है कि लाओ से के मानने वाले कर्म से भागी जाएंगे और इसका ये भी मतलब नहीं कि कृष्ण को मानने वाले कर्म में लगेंगे ही हम दोनों को जानते हैं भली बात लास्व के मानने वाले भी कर्म पर गए हैं युद्ध पर गए हैं अब ये उन्हें जी है धन विद्या का पारंगत है कुशलतम व्यक्ति है और हम हिन्दुस्तान में सन्यासियों को भी जानते हैं जो गीता बगल में दबाये हुए संसार को छोड़ भाग रहे हैं और वो कहते हैं कि गीता प्राण है उनका आप क्या करोगे ये ना तो कृष्ण के हाथ में हो ना लाउ से ये सदा आपके हाथ में है सदा आपके हाथ में है असल में शिक्षक कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपका सहयोग ना हो और शिक्षक भी उतना ही कर सकते हैं जितने दूर आप चलने को राजी हैं। दोनों की बातें एक है बहुत अलग बिंदुओं से कही गयी एक पुरुष के चित्त की बात है एक स्त्री चित्त की बात है एक मित्र ने करीब फिर ऐसा ही प्रश्न है कि आपके प्रवचन से लगता है कि लाभ से अयात्रा की महिमा बताता था फिर भी उसने साधना के सूत्र बताए हैं, है नाभिकेंद्र श्वास की प्रक्रिया इत्यादि क्या इन दोनों में विरोध नहीं मालूम पड़ता है विरोध मालूम पड़ता है क्योंकि तो जब भी हम कहें साधना तो लगता है कुछ करना पड़ेगा ये हमारी भाषा की भूल है असल में भाषा में अक्रिया के लिए कोई वचन कोई शब्द नहीं है हु? अक्रिया के लिए कोई शब्द नहीं सब शब्द क्रियाओं के अगर हम एक आदमी को कहते हैं कि अच्छा आप सो जाओ तो मतलब होता है कि अब सोना पड़ेगा सोने के लिए कुछ करना पड़ेगा सोना एक क्रिया है लेकिन हम सब जानते हैं कि सोना क्रिया नहीं है और कोई भी कोशिश करके सो नहीं सकता है ये किसी दिन कोशिश करके देखें, जितनी कोशिश करेंगे उतनी ही नींद मुश्किल हो जाती है। तो सोना क्रिया तो नहीं है लेकिन भाषा में क्रिया है सोने का मतलब भी वैसे होता है कि काम है जैसे चलना उठना खाना पीना ऐसे ही सोना लेकिन कोई आदमी क्रिया करके सो नहीं सकता सोना होता ही तब घटित है जब सब क्रिया बंद हो जाती है इसलिए जिनको नींद नहीं आती उनकी सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि कैसे सोए वो पूछते हैं कैसे सोए और कैसे जो है वो सोने का दुश्मन कैसे का मतलब है वट टू डू क्या करे और करना जो है वो नींद का दुश्मन है आप कुछ भी करें जो भी आप करेंगे उससे नींद आने में देर लगेगी तो क्या हम उससे कह दें कि कोई उपाय ही नहीं तुम्हारे लिए क्या हम उससे कह दें कि कोई उपाय ही नहीं तुम्हारे लिए जिसको नींद नहीं आती क्या उससे हम कह दें कि कोई उपाय नहीं मरो तुम ऐसे ही रहोगे कोई उपाय नहीं क्योंकि नींद तो लाई नहीं जा सकती आ जाए तो ठीक ना आ जाए तो ठीक ये तो बहुत क्रूर होगा और बुद्धिमानी पूर्ण भी ना होगा क्योंकि जिसे नींद नहीं आती उसे भी नींद लाने में सहायता पहुंचाई जा सकती तब उसे ऐसी क्रियाएं बतानी होंगी जो क्रियाएं इतनी उबाने वाली हैं कि अपने आप छूट जाती उससे कहा कि तुम कुछ ना करो एक से लेकर सौ तक गिनती गिनो फिर सौ से वापिस लौटो तो एक तक फिर एक से सौ तक जाओ ऐसा करो अब उबाने वाली क्रिया है बोरडंग की क्रिया है अगर एक आदमी एक दो से लेकर सौ तक जाए फिर सौ निन्यानबे अंठानबे फिर वापस लौटे ये करता रहे थोड़ी देर में मन ऐसा उप जाएगा इतना उप जाएगा कि इसे छोड़ने की भी याद ना रहेगी ये छूट जाएगा इसके छूटते ही नींद घटित हो जाएगी वो नींद इसके कारण नहीं आई फिर भी इससे सहायता मिली इससे सहायता मिली ने जो भी साधना प्रक्रियाएं बताई हैं वो सब साधना प्रक्रियाएं निगेटिव है इसी तरह की नकारात्मक है वो जो भी कह रहा है वो कह रहा है अपने केंद्र को खोजो अब केंद्र है खोजने की जरूरत नहीं है वस्तुता और हम ना भी खोज पाए तो भी केंद्र है हमें ना भी पता हो तो भी है और हमें पता नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता केंद्र केंद्र ही ही है हम चाहे बुद्धि में जिए हो चाहे हृदय में जिए जीवन नाभी में केंद्रित है ये हमारी भ्रांतियां हैं लाओ उससे कहता जरा खोजो शायद खोजने से भ्रांतियों से चित्त हट जाए शायद खोजते खोजते अचानक तुम करीब आ जाओ और उद्घाटन हो जाए चीनी कथा है कि सम्राट पागल हो गया और अपने महल को छोड़कर महल के नीचे जो तलघरा था कबाड़ खाने का था फिजूल की चीजें महल के काम की नहीं होती थी डाल जाती थी उसमें रहने लगा पहले तो वजीरों ने समझा कि वो कोई साधना करता होगा पहले पहले पागल साधक मालूम पड़ते हैं और आखिर अखीर, अखीर में साधक पागल मालूम पड़ने लगते हैं कोई साधना करता होगा क्योंकि गुफा में नीचे चला जाता है लेकिन धीरे दीर धीरे उसने ऊपर आना बंद कर दिया तब थोड़ा शक होना शुरू हुआ फिर वो राज्य वगैरह की बात ही भूल गया फिर वजीर कुछ पूछने भी जाते तो वो सुनता रहता वो कुछ जवाब भी ना देता फिर शक पैदा हुआ फिर वो वहीं रहने लगा महल में आना भी उसने बंद कर दिया तब उससे लोग समझाने लगे कि तुम ऊपर चलो तो वो कहता था लेकिन महल तो यही है ऊपर जाकर क्या करेंगे क्या ये महल नहीं है तो वजीर इसका भी उत्तर नहीं दे पाते थे सीधा कि नहीं है क्योंकि था तो वो भी महल ही वो था तो महल का ही हिस्सा तो जब वो सम्राट पूछता था कि मुझे कहो स्पष्ट कि क्या ये महल नहीं है और अगर गलत बोले तो गर्दन कटवा दूंगा तो वो वजीर बड़ी मुश्किल में पड़ते थे क्योंकि यह भी नहीं कह सकते थे कि यह महल नहीं है था तो महल का ही हिस्सा फिर भी महल बिल्कुल नहीं था कबाड़खाना था कचरा घर था परेशान हो गए। गएगा के एक फकीर को जाके कहा कि कोई रास्ता खोजे कोई रास्ता क्योंकि समझाट पूछता है क्या ये महल नहीं है और हम कुछ जवाब नहीं दे सकते वो आदमी खतरनाक है वो कहता गर्दन कटवा देंगे अगर गलत सिद्ध हुआ और गलत सिद्ध हो सकता है क्योंकि ये महल का हिस्सा है है सिर्फ कचरा घर और वो उसी में रह रहा वो कहता है भी महल है तो दूसरे महल में जाने की क्या जरूरत है उस फकीर ने कहा मैं चलता हूं उस फकीर ने कहा कि क्या तुम समझते हो ये महल है सम्राट से उसने पूछा कि क्या तुम समझते हो ये महल है और अगर गलत बोले तो ऐसा अभिशाप दूंगा कि यही सांस बंद हो जाएगी सम्राट ने चारों तरफ गौर से देखा कहने पहले, एक के पहले सिवाय कचरा कबाड़ के वहां कुछ भी नहीं था उसको भी लगा कि इसको कैसे महल कहे इसे महल कैसे कहें यह महल है? और झूठ भी नहीं बोल सकते और ऐसे तो ये भी महल का हिस्सा है उसने फकीर से कहा कि तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया फकीर ने कहा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम वही तर्क का उपयोग कर रहे हैं जिससे तुम तुम अपने वजीरों को मुश्किल में डालते रहे अब तुम कृपा करके एक काम करो ये महल है या नहीं कुछ तय नहीं होता क्योंकि वजीर जवाब नहीं दे पाते तुम भी जवाब नहीं दे पाते एक तुम मेरे साथ ऊपर आओ हम उस पूरी जगह को देख लें, जिसके संबंध में दावा है महल होने का फिर पीछे निर्णय कर लेंगे लाओ से यही कह रहा है वो ये नहीं कह रहा कि केंद्र आपका कहां है ये कोई तय करना है वो तय ही है लेकिन जरा आप नीचे उतर आओ और एक बार उस केंद्र को देख लो फिर कुछ तय नहीं करना पड़ेगा कि केंद्र कहां है और क्या है और ये नीचे उतराना एक वापसी है जस्ट कमिंग बैक बैक टू होम घर की तरफ वापसी है तो लास्ट से कहता है कोई साधना भी क्या है अपने घर वापस लौट रहे हैं जो सदा से अपना है ये कोई क्रिया भी नहीं लेकिन फिर भी आदमी जैसा है जिस उलझन में है वहां उसे किसी क्रिया के बहाने की जरूरत है कोई बहाना उसे मिल जाए वो फकीर बहना बन गया सम्राट ऊपर चला गया और उसने फिर नीचे जाने से इंकार कर दिया उसने कहा कि कोई दुनिया उसे कहे कि महल है अब मैं वहां वापस जाने को नहीं मैं भूल ही गया था कि महल ऊपर है मैं भूल ही गया था सिर्फ विस्मरण है सिर्फ विस्मरण है एक मौका चाहिए स्मरण का एक सुविधा चाहिए उस सुविधा का नाम साधना है वो नकारात्मक है आपको किसी मित्र का नाम याद नहीं आ रहा आप सिर पचाए डाल रहे हैं सिर ठोक रहे हैं माथा रगड़ रहे हैं नाम याद नहीं आ रहा मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा करो जरा इसे छोड़ो मैं तुम्हें एक साधना बताता हूँ जिससे मित्र का नाम याद आ जाएगा वो पूछता है क्या साधना तो उससे कहता हूँ तुम जरा अपनी खुरपी उठा लो जाकर बगीचे में थोड़ी मिट्टी खोदो वो भी कहेगा कि आप पागल हो गए हैं क्योंकि बगीचे में जाके मिट्टी खोदने से और मित्र के नाम की याद आने का क्या संबंध मैं उससे कहता हूँ तुम फिक्र छोड़ो तुम जाके मिट्टी खोदो वो मिट्टी खोदने लगता अचानक मित्र का नाम याद आ जाता है क्या खुरपी और मिट्टी खोदने से मित्र का नाम याद आ गया इज देर एनी कॉजल लिंक कोई का संबंध है नहीं लेकिन फिर भी संबंध है असल में जब वो मिट्टी खोदने में लग गया तो एक स्थिति पैदा हुई जिसमें मन का तनाव चला गया जब वो कोशिश कर रहा था कि नाम याद आए तो वो इतना तन गया था इतना सकरा हो गया था कि उसमें से नाम आ भी नहीं सकता था हम अनेक बार कहते हैं कि जीप पे रखा हुआ है अब जब जीप पे रखा हुआ है तब और क्या दिक्कत है निकालिए आप कहते जीप पे रखा हुआ निकल नहीं रहा आपकी जीप पे रखा है किसी और भी जीप पे रखा है और आपको पक्का पता है आप कहते हैं मुझे पता है कि बिल्कुल जीप पे रखा हुआ है याद आ रहा है फिर भी क्या गड़बड़ हो रही इतने तन गए हैं आप इतने तनाव से भर गए हैं कि चेतना का रूप बिल्कुल सखरा हो गया है उसमें से एक नाम भी नहीं निकल पा रहा वो नाम रखा हुआ है आपको बिल्कुल उसकी धड़कन मालूम पड़ गई वो नाम आपको छू रहा है आपको सब कुछ मालूम पड़ रहा है कि वो नाम ये रहा लेकिन जरा सर इंच भर का फासला आप कर उसके बीच में और उस बीच में आप इतने तन गए हैं कि जगह नहीं है आपसे कहा खुरपी लेकर बगीचे में लग जाओ आप खुरपी में उलझ गए बगीचे में उलझ गए वो तनाव हट गया वो जो बीच में ग्रंथि बन गई थी वो हट गई नाम ऊपर आ गया अब सवाल ये है कि खुरपी और मिट्टी खोदने से इस नाम के आने का कोई भी संबंध है कोई भी संबंध नहीं है कोई भी संबंध नहीं है फिर भी संबंध है और संबंध नकारात्मक है मिट्टी खोदने ने सिर्फ आपके ध्यान को दूसरी तरफ हटा दिया बस आप भीतर स्थिर हो गए शांत हो गए विश्राम मिल गया उस विश्राम में बबलिंग भीतर का बबूला ऊपर आ गया और नाम आपको याद आ गया इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपको सब पता रहता है जब तक आपसे कोई पूछे ना पूछा किसी ने कि सब गड़बड़ हो जाता इंटरव्यू के पहले बाहर कतार में खड़ा हुआ वो जो आदमी इंटरव्यू देने आया उसको सब पता होता है दरवाजे के भीतर पैर रखा कि सब खो जाता है लौट के जब वो दरवाजे के बाहर फिर पैर रखता वो कहता हद हो गई इतने से दरवाजे में क्या हो जाता है ये आदमी वही का वही है इसकी बुद्धि को हो क्या जाता है असल में बुद्धि इतनी तनाव से भर जाती है कि काम करने में असमर्थ हो जाती लोच खो जाती फ्लेक्सिबिलिटी खो जाती सोचने की क्षमता खो जाती बस अटक जाता है वो जो अटकाव है वो बाहरी नहीं है भीतर की व्यवस्था का अटकाव है इस व्यवस्था को तोड़ने के उपाय हैं सब साधने इस व्यवस्था को तोड़ने के उपाय है जैन फकीर अपने साधकों से कहते रहे हैं जब भी कोई साधक आएगा तो जेन फकीर उससे कहते हैं कि तू ब्रह्म और आत्मा की बात मत कर कुछ दिन हम तुझसे जो कहते हैं वो कर लकड़ी फाड़ पानी भर के ला गड्ढा खोद खाना बना गाय का दूध दो, बगीचे की संभाल कर खेती बाड़ी कर ब्रह्म ज्ञान कुछ दिन बंद कई बार ऐसा होता है कि साल भर आदमी सिर्फ लकड़ी फाटता रहता है पानी की धोता रहता है जानवर चराने चला जाता है साल भर वो था किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लकड़ी काटनी पड़ेगी और घास छोड़ना पड़ेगा लेकिन साल भर वो ये करता रहता साल भर में वो जो प्रोफेसरपन था वो जो पागुलपन था वो छिटक जाता लकड़ी काटते में अब क्या करेगा प्रोफेसर वो भी कैसे सकता है आदमी लकड़ी काटता रहता कोई जरूरत भी नहीं है कोई इसमें कोई बुद्धिमानी की कोई डिग्री की कोई ज्ञान की कोई भी जरूरत नहीं लकड़ी ही काट रहा है आरा चलता रहता है लकड़ी भी कटती रहती है प्रोफेसर भी कटता जाता है लकड़ी भी गिरती जाती प्रोफेसर भी गिर जाता है साल भर बाद वो निपट आदमी हो जाता है सरल आदमी उसका गुरु उससे पूछता अब तू पूछ अब तू सुन सकेगा समझ सकेगा क्योंकि अब तू खुला अब तू एक खुले आकाश की भांति हो गया जब तू आया था तू एक बंद घर था जिसमें कोई द्वार दरवाजे नहीं थे तो सारी साधना का उपाय लाओ से की नकारात्मक साधना का उपाय इतना ही है कि हम किस भांति उस अवस्था को पैदा कर ले जिसमें हमारे भीतर जो ब्लॉकिंग जो जगह जगह अटकाव खड़े हो गए हैं वो टूट जाए वो बिखर जाए बस समझ लें नदी की एक धार बर्फ जम गई और अब धार नहीं बहती क्या करें सुबह की थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़े सूरज निकले नई परिस्थिति हो सूरज की धूप पड़े धार पिघल जाए फिर बहने लगे हम भी बस फ्रोजन कहीं कहीं धार बिल्कुल अटक गई रुक गई है तो परिस्थिति बदलनी पड़े कि पिघल जाए धार और बह जाए इसलिए परिस्थिति का परिवर्तन कभी बड़े अद्भुत परिणाम लाता है अद्भुत परिणाम लाता है गुरुजीएफ के पास एक, एक लेखिका कैथरीन मेन्सफील्ड बड़ी लेखिका नोबेल प्राइज विनर वो साधना के लिए आई अब नोबेल प्राइज विनर लेखिका हो तो जरा ढंग की सोच समझ के साधना देनी चाहिए पर गुरु जैसे लोग बिल्कुल बेढंगे होते गुरुजी ने उससे कहा कि बस तू एक काम कर कि सामने जो सड़क है उसको कूट उसके गिट्टी पत्थर निकल गए उनको बिल्कुल जमा डाल उसने सड़क देखी उसके प्राण के छक्के छूट गए लंबी सड़क थी उसने पूछा कि कितने समय मुझे करना पड़ेगा गुरजेफ ने कहा जब तक मैं आवाज न दू तब तक तू आपने जारी रखा कर जब मैं आवाज दे कि बस बंद तो तू बंद कर दिया कर और ध्यान रखना अगर आधी रात सोते भी मैं मैं कहूँ उठ और शुरू कर तो फिर शुरू कर देना और उसने कहा कि ये कितने दिन में पूरी हो गुरुजीत ने कहा उसकी फिक्र मत कर क्योंकि कई लोग इसको उखाड़ने की साधना में भी लगते इसकी तो फिक्र ही मत ये सड़क कभी सुधरती नहीं इसमें तू इधर जमाती रहेंगे उधर दूसरा तेरे सामने ही उखाड़ता रहेगा और जब दूसरे दिन वो सुबह साधना में लगी तो हैरान हो गई वो जमा नहीं पाती है की दूसरे उसको उखाड़ रहे वो सड़क वैसी की वैसी है। पसीना पसीना हो जाती कई बार देखती है कि गुरचेफ उसको आवाज दे मगर वो अपने मजे से बैठा हुआ सिगरेट पीता रहा <laughs> वही बैठा हुआ आराम कुर्सी पर अपना धुआं उड़ा रहा है और वो पसीना पसीना चूरा कभी उसने जिंदगी में पत्थर नहीं कूटे कभी सड़क नहीं बनाई हाथ में फफोले आ गए लहु लुहान जा रही कई बार वो आवाज निकालती है की शायद उसकी आह सुन ले मगर वो अपना धुआं उड़ाता चला जा उसकी तरफ भी नहीं देखता वो है भी वो अपने हाथ देखती है आह करती है कि किसी तरह हाथ देख ले गए फफोले पड़ गए वो देखते ही नहीं उसकी तरह सांझ हो गई सूरज डरने लगा और वो है कि बैठा हुआ है और वो अपने कर रही कोई आठ बजे उसने आवाज दी कि बस में शीत वो आई अंदर तो आशा रखती है कि वो कहेगा बहुत मेहनत की पसीने पसीने डूब गई हाथ में खून आ गया लेकिन वो कुछ नहीं बोलता वो कुछ बोलते नहीं और रात दो बजे जाकर उसको फिर बिस्तर से उठा देता है की वापिस काम पर चलो मैं फिल कहती है कि मैं कितने दिन तक पाऊंगी यहाँ जिंदा रहना मुश्किल मालूम पड़ता है गुरजीत ने कहा कि तुझे मिटाने का ही हम उपाय कर रहे हैं और अगर तू राजी रही तो तू तो मिट जाएगी लेकिन उसको जान लेगी जो कभी नहीं मिटता है और तीन महीने बाद जब मैं फिल लौटी तो उसने वक्तव्य दिया कि वो आदमी अजीत उसने मेरा सब पुराना नष्ट कर दिया मैं बिल्कुल नई होकर लौटी और उसकी बड़ी कृपा थी क्योंकि मैं सोचती थी कि शायद वो मुझे कुछ अपनी किताबों के काम में लगाएगा कुछ साहित्य के काम में लगाएगा। अगर उसने मुझे साहित्य तो किताब के काम में लगाया होता तो मैं मैं कि मैं वापिस लौटाती उसने मुझे ऐसे विपरीत काम में डाल दिया कि मेरा सब नोबल प्राइज और मेरी सारी प्रतिष्ठा और सारी इज्जत सब मिट्टी में मिल गई तीन हीने वो सड़क ही कूट रही थी उस सड़क को जिसको वो सुबह पाएगी कि सब उखड़ी पड़ी है फिर वहीं से काम शुरू कर देना बड़ा निराशाजनक काम था सफलता तो मिल ही नहीं सकती थी उसमें सड़क कभी पूरी हो नहीं सकती थी लेकिन बिल्कुल विपरीत था और चित्त को तोड़ने में सही होगा तीन महीने तीन महीने वो भूल गई तीन महीने में वो भूल गई तीन महीने बाद उसने लिखा है कि उसी रास्ते से लोग गुजरते थे। जिस दिन पहले दिन पहले मैं सड़क खोद रही थी तो मुझे पता था कि मैं नोबेल प्राइजर ले तीन महीने बाद लोग वहां से गुजरते थे मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं कौन हूँ मैं राजी हो गई थी कि मैं एक सड़क पर जमाने वाली औरत हूँ और कुछ नहीं और उसने मेरे सारे अहंकार को बिगला दिया तो सवाल कुल इतना है कि कैसे हमारे भीतर जो इकट्ठा हो जाता है वो पिघल जाए और हम तरल हो जाएं लिक्विड हो जाएं फिर बहने में समर्थ हो जाएं एक दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं एक मित्र ने पूछा है कि लाउस के हिसाब से भलाई और बुराई रात दिन की तरह जगत में हैं और परमात्मा ने आदमी को स्वतंत्र बनाया इसलिए वो बुरा भी कर सकता है भला भी कर सकता है लेकिन उन्होंने पूछा है कि प्रकृति क्यों बुराई कर रही है नदी में बाढ़ आ जाती है निर्दोष लोग धूप के मर जाते हैं या आग लग जाती या कुछ हो जाती है। हमारी कठिनाई ये है कि बुराई को हम स्वीकार नहीं कर पाते कि वो भलाई के साथ अनिवार्य और उसी नदी के किनारे जब बाढ़ नहीं आती और खेतों में गेहूं फलते तब और जब उसी आग पर रोटी सीखती है तब और जब उसी आग से मकान जल जाता तब हम कहते हैं ये बुराई प्रकृति क्यों कर रही लेकिन आपको पता है कि अगर प्रकृति ऐसा इंतजाम कर दे कि आग जला ना सके तो आँख से जो भलाई होती वो भी नहीं हो सकेगी और प्रकृति ऐसा इंतजाम कर देगी नदी में पानी ना आए तो फिर ठीक है फिर भलाई भी नहीं होगी बुराई भी नहीं होगी हमारी कठिनाई यह है कि हम अपने को जगत के केंद्र में रखते के सोचते हैं कि हमारे हित में जो हो रहा है वो भलाई और हमारे अहित में जो हो रहा है बुराई लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिस कारण से हित हो रहा है उसी कारण से अहित होता है और कारण को अगर हटाना है तो दोनों चीजें बंद हो जाएंगी नदी में पानी ना बहे तो कभी बाढ़ ना आएगी और आग ठंडी हो जाए तो कभी कोई मकान नहीं चलेगा बिल्कुल ठीक है लेकिन तब आपको पता है पूरी जिंदगी ठंडी हो जाएगी आग के ठंडे होने के साथ दोनों चीजें एक साथ घटित होती हैं एक बात इसलिए जब भी हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं तब हमें उसके बुराई के हिस्से को भी स्वीकार कर ही लेना चाहिए जो नहीं करता वो अप्रॉड है बचकाना है जब मैं किसी को प्रेम करता हूं तो मुझे जान ही लेना चाहिए कि प्रेम टूट भी सकता है टूटेगा ही जो जुड़ता है वो टूटता है जो बनता है वो मिटता है जब मैं बेटे को जन्म देता हूं और बैंड बाजे बजाता हूं तो मुझे घर में अर्थी भी तैयार कर लेनी चाहिए क्योंकि कल अर्थी भी उठेगी जो जन्मता है वो मरता है लेकिन जिसने बैंड बाजे खूब बजाए और अर्थी को बिल्कुल भूल गया वो छाती पीट के कल रोएगा कि बड़ी बुराई हो रही है जगत में आदमी मरता क्यों है? वो कभी नहीं पूछता कि आदमी जन्मता क्यों जन्मने को हम बिल्कुल स्वीकार किए बैठे हैं और मरने को बड़ी तकलीफ उठा रहे हैं अब ये भी इनको बुराई क्यों मालूम पड़ती है मित्र को कि नदी आ जाती निर्दोष लोग मर जाते इनका मतलब यह कि दोषी मरे तो चलेगा दोषी कौन है दोषी कौन जिसने आपकी पार्टी को वोट नहीं दिया कि जो आपके मस्जिद में नहीं आता कि जो आपके मंदिर का भक्त नहीं है कि जो गीता नहीं पढ़ता कौन आदमी दोषी है वो आदमी जो शराब पीता है आपने ठेका लिया है कि कौन आदमी क्या पिए आप निर्णायक हैं कौन आदमी दोषी है और तो कौन तय करेगा दोषी मर जाए तो चलेगा मगर आप उसी गांव में पूछे कि दोषी कौन है तो करीब करीब पूरा गांव दोषी होगा अलग अलग लोगों से पूछना पड़ेगा पूरा गाँव दोषी सिद्ध होगा अगर एक ही आदमी के हाथ में निर्णय न दे और पूरे गांव से पता लगा ले तो एक भी आदमी बचने योग्य नहीं मिलेगा पूरा गांव तय हो जाएगा कि कोई किसी के लिए होगा कोई किसी के लिए होगा लेकिन पूरा गाँव मरेगा दोषी कौन है? और निर्दोष कौन है? किसको निर्दोष कहते हैं आप क्या मापदंड है आपके पास तोलने का कि यह आदमी जो मर गया ये निर्दोष था और अगर कोई रास्ता भी हो जानने का कि कौन दोषी है कोई निर्दोष कौन है ये आपको कैसे पता चलता है कि मरना एक बुराई है ये कैसे आपको पता चलता है देख तो ऐसा लगता है कि सब बुराइयां जीवन में घटित होती मरने में तो कोई बुराई घटित होती देखी नहीं जाती किसी मरे आदमी को कोई बुराई करते देखा है? अगर बुराई है तो जिंदगी बुराई होगी मौत ने तो अब तक कोई बुरा नहीं किया मौत ने कोई बुरा किया है आज तक लेकिन जिंदगी से हमारा मोह भारी है इसलिए हम कहते हैं मौत बड़ी बुरी चीज ये मौत की बुराई हम नहीं बताते हमारी जिंदगी का मोह बताते ये खबर इस बात की कि हम जीना चाहते हैं बस जीना हमारा ऐसा पागल भाव है कि मौत भरनी होनी चाहिए तो हम सड़ते रहे गलते रहे तो भी हम जीना चाहते मरना नहीं चाहते सड़ा हुआ जीवन भी हम पसंद करेंगे स्वस्थ मौत की बजाय क्यों क्योंकि बस मौत बुराई मौत बुरी है उसमें। क्या ऐसा क्या बुरा है मौत ने आपको कभी सताया है याद है मौत ने आपको कौन सी तकलीफ दी आज तक पता है जिंदगी में सब बीमारियां घटती हैं मौत के बाद कोई बीमारी भी नहीं घटती जिंदगी में सब उपद्रह होते हैं मुकदमे चलते हैं अदालते होती है चोरी होती है दंगे फसाद होते हैं हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं ये सब होता है मौत, मौत तो परम शांति है फिर तो घबराहट क्या है आपको जो मर गए वो नुकसान में पड़े इसका आपको पक्का पता है कभी मुर्दा लोगों ने कहा है कि हम नुकसान में पड़े तुम बड़े फायदे में हो कौन जाने मुर्दा सोचते हो कि बेचारे निर्दोष लोग बच गए और नदी में नहीं रहता कई निर्दोष बच गए इन्हें क्या भी लाड़ा था कि परमात्मा ने इनको न मारा सब दृष्टिकोण की बात है दृष्टिकोण की बात है और अपनी दृष्टि को जो भी अस्तित्व पर थोपेगा वो ना समझे अस्तित्व आपकी दृष्टियों की फिक्र नहीं करता आप जिस सागर में एक छोटी सी लहर है आप उस पूरे सागर के संबंध में जब भी निर्णय थोपने जाते हैं तभी ना समझी करते हैं इसलिए ज्ञानी वो है जो अस्तित्व के बाबत निर्णय नहीं करता जीता है बिना किसी निर्णय के बिना किसी वक्तव्य के बिना किसी भाव के मौत है तो मौत को देख लेता है जीवन है तो जीवन को देख लेता है जानता है कि जीवन भी एक रहस्य और मौत भी एक रहस्य और निर्णायक कोई भी नहीं है इसीलिए तो जीवन एक मिस्ट्री है कि निर्णायक कोई भी नहीं है क्या है बुरा क्या है भला इतना आसान अगर होता है जितना हम सोचते हैं और जैसा हम दिन रात कहे चले जाते हम सिर्फ अपने अज्ञान को जाहिर करते हैं हम छोटी सी बात में कह देते हैं कि बुराई ये भलाई और बुराई और भलाई क्या है अब तक निर्णित नहीं अब तक निर्णित नहीं और कभी निर्णित नहीं होगी इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मौज में आए करे क्योंकि कुछ निर्णित नहीं तो जहां दो चार आदमियों की हत्या करने को पता नहीं भला कर रहे हो ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूं अगर आपको ये भाव समझ में आ जाए ये गहन बोध आपके भीतर उतर आए कि निर्णायक हम नहीं है तो आप हत्या तो कर ही नहीं सकेंगे क्योंकि हत्या तो निर्णय से होती है हम मान लेते हैं कि आदमी बुरा है मार डालो इसलिए जिसको हम जितना बुरा मान लेते हैं उतना ही मारने में आसानी हो जाती है इसलिए अदालत जितने मजे से मारती है उतना कोई नहीं मार सकता क्योंकि अदालत ने बिल्कुल निर्णय है कि आदमी बुरा है उन्होंने तीन साल मुकदमा चलाया सब एविडेंस इकट्ठे कर लिए सब तय हो गया मामला इसलिए मजिस्ट्रेट जितनी आसानी से हत्या करता है उतनी इस दुनिया में कोई हत्या नहीं कर सकता क्योंकि मजिस्ट्रेट के पक्ष में निर्णय पूरा है साबित हो गया कि यह आदमी बुरा है अभी परमात्मा इस आदमी को जिंदा रखे जा रहा था कि उसके सामने भी साबित नहीं था कि आदमी बुरा है लेकिन एक आदमी ने एक मंच पे बैठकर काला चोगा पहन के और दस पांच और अपने ही जैसे ना समझाओ की कतार खड़ी करके एक फैसला तय कर लिया की आदमी बुरा है ये आदमी खत्म हो गया ये मार डाला जाएगा और जिस और इस आदमी की बुराई क्या थी हो सकती इसकी बुराई ये थी कि कहा जाता है कि इसने किसी की हत्या की है अभी बड़े मजे की बात है इसने किसी की हत्या की है इसलिए ये आदमी बुरा हो गया इसलिए हम इसकी हत्या करने के हकदार हो गए लेकिन अदालत आसानी से हत्या कर सकती है क्योंकि अदालत के हाथ में ज्यादा ताकत थी राज्य की ताकत है और मजिस्ट्रेट मजे से राज्य सो जाएगा निश्चिंत क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगता कि वो जिम्मेवार है जहा कोई भी जुम्मेवार नहीं होता वहां हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि गैर जिम्मेवारी सबसे बड़ा उपद्रव है एक मजिस्ट्रेट बिल्कुल गैर जिम्मेवार है वो कहता है कानून की किताब ये कहती है बयान ये कहते हैं गवाह ये कहते हैं मामला तय हो गया मैं तो कुछ हूँ नहीं मैं तो सिर्फ बीच का हिसाब लगाने वाला हूँ मैंने हिसाब लगा के बता दिया कि दो दो चार होते हैं की फांसी होनी चाहिए वो बाहर है वो घर जाके सा गीत गाएगा रेडियो सुनेगा ताश खेलेगा खाने पर मित्रों को बुलाएगा गप सप करेगा रात प्रेम करेगा सो जाएगा वो सब करेगा उसे बिल्कुल कोई मतलब नहीं क्योंकि वो जिम्मेवार नहीं बादलेयर ने कहा है कि जब कोई आदमी पक्के भलाई के हिसाब से बुराई करता है तो उससे बड़ी बुराई कभी भी नहीं होती तो अगर आपको कोई सच में ही बड़ी बुराई करनी हो तो पहले आपको सब हिसाब जुटा लेना चाहिए भलाई सिद्ध करने के फिर आप बुराई कर सकते हैं। फिर कोई कठिनाई नहीं होती इस दुनिया में सब युद्ध ऐसे होते हैं सब राजनीति ऐसी होती पहले सिद्ध कर लेना होता है कि ये बुराई है फिर आप काटिए मजे से फिर कोई कठिनाई नहीं होती फिर किसी को भी काटिए और फिर मजा ये है कि जिसको आपने काटा है कल वो आपको काटना शुरू करेगा तब उसको भी कोई बुराई नहीं दिखती तब कोई बुराई नहीं देखती एक दफा तय हमने कर लिया कि भलाई है फिर हमें मिल पर मैं ये कहता हूं कि, धार्मिक कि हम क्या तय करें कि क्या भला है और क्या बुरा है। इस निर्णय को ही नहीं करता और तब ऐसा व्यक्ति एक गहन संतत्व को उपलब्ध होता है जिसमें कोई कंडेमनेशन कोई निंदा कोई प्रशंसा दोनों ही नहीं होती ऐसा व्यक्ति एकदम बालवत् कमनी कोमल हो जाता है बच्चे की भांति सरल हो जाता है जो जरूरी प्रश्न थे वो मैंने आपसे बात कर ली एक दो प्रश्न छोड़ देने पड़े हैं क्योंकि वे सीधे संबंधित नहीं है तो जिन मित्रों के हैं वो मुझसे अलग आके बात कर लेंगे तो उचित होगा और एक प्रश्न ऐसा भी छोड़ना पड़ा है जो संबंधित है लेकिन बहुत बड़ा है वो पुनर्जन्म के संबंध में है उसे हम किसी अगली चर्चा में उठा सकेंगे अभी बैठेंगे जाएंगे नहीं पांच सात दस मिनट आज अंतिम दिन है तो जितने आनंद से कीर्तन में डूब सकें डूब जाएं, जिन मित्रों को सम्मिलित होना हो वो भी यहाँ आ जाएं, और मंच पर जो लोग खड़े रहते हैं वो खड़े ना रहें, जिनको खड़े होना है वो नीचे आ जाएं, मंच पर तो सिर्फ जो नाचे पूरी तरह वही हो नहीं नहीं तो भाई रहा था कल